संक्षिप्त महाभारत स्त्री पर्व सब स्त्रियों का अपने संबंधियों को जलांजलि देना तथा तो कुंती के मुख से कर्ण के जन्म का रहस्य खुलने पर भाइयों के सहित राजा का चौका कुल होना वैशम कहते हैं राजन सब लोग साधु जनसेवित पुण्य तोया भागीरथी का तट पर पहुंचे वहां उन्होंने अपने आभूषण और दुपट्टे उतार दिए फिर कुरुकुल की स्त्रियों ने अत्यंत दुखित होकर रोते रोते अपने पुत्र और पतियों को जलांजलि दी तथा धर्म विधि को जानने वाले पुरुषों ने भी अपने श्रोहदों की जलदान किया जिस समय वे वीर पत्नियां जलदान कर रही थी शोका कुंती ने रोते रोते जका एक धीमे स्वर में कहा पुत्रों जिसे अर्जुन ने संग्राम में परास्त किया है जो वीरों के सभी लक्षणों से संपन्न था जिसे तुम राधा की कोख से उत्पन्न हुए सोचपुत्र मानते हो जिसने दुर्योधन की सारी सेना का नियंत्रण किया था पराक्रम में जिसके समान पृथ्वी में कोई भी राजा नहीं था, और जो दिव्य कवच एवं कुंडल धारण किए था, सूर्य के समान तेजस्वी कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था वह भगवान सूर्य के द्वारा मेरे उदर से उत्पन्न हुआ था उसके लिए तुम जन जलांजलि दो माता के ये अप्रिय वचन सुनकर सभी पांडव कर्ण के लिए शोकाकुल होकर बड़े उदास हो गए। फिर राजा युधिष्ठिर ने लंबी-लंबी सांसें ले लेते हुए माता से पूछा, माता जी, कर्ण तो साक्षात समुद्र के समान गंभीर थे उनकी वाण वर्षा के सामने अर्जुन के सिवा और कोई वीर नहीं टिक सकता था उन्होंने किस प्रकार देवपुत्र होकर आपके गर्भ से जन्म लिया जैसे कोई आग को कपड़े से ढांप ली उसी प्रकार आपने इस बात को अब तक कैसे छिपा रखा था हम जैसे अर्जुन के बाह बल का भरोसा रखते हैं उसी प्रकार कौरवों को तो उन्हीं के बल का भरोसा था ओह इस रहस्य को छिपाकर तो आपने हमारा सत्यानाश ही कर दिया आज कर्ण के मृत्यु से हम सभी भाइयों को बड़ा दुख हो रहा है अभमन्यु द्रौपदी के पुत्र पांचाल वीर और कौरवों के मारे जाने से मुझे जितना दुख है उससे सौ गुना कर्ण की मृत्यु से हो रहा है अब तो मुझे कर्ण का ही शोक है उससे मैं ऐसे जल रहा हूं। मानो किसी ने आग लगा दी हो। यदि हमें यह बात मालूम होती, तो हमारे लिए पृथ्वी की तो क्या स्वर्ग की भी कोई वस्तु अपराप्त नहीं रहती फिर तो यह कुरुकुल का उच्छेद करने वाला भीषण संघार भी न होता इस प्रकार तरह तरह से अत्यंत विलक्षण विलाप करके धर्मराज युधिष्ठिर ने रोते रोते कर्ण को जलांजली दी। उस समय वहां सहसा सभी, सभी शास्त्र विधि के अनुसार कर्ण का प्रेत कर्म किया फिर वे कहने लगे मैं बड़ा पापी हूं मैंने न जानने के कारण ये अपने बड़े भाई का वध करा दिया अतः उसकी पत्नियों के हृदय में मेरे प्रति कोई छिपा हुआ द्वेष हो तो वह दूर हो जाना चाहिए ऐसा कहकर वे विकल चित्त थे गंगा जी से बाहर निकले और अपने सब भाइयों के सहित तट पर आए स्त्री पर्व समाप्त